गीता तत्वचिंतन ईश्वर की प्राप्ति एक सौ तेईस ईश्वर के कर्म की दिव्यता के उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता का बड़ा सुंदर चित्र अंकित करते हैं वे यह नहीं मानते कि ईश्वर का जन्म होता है वे कहते हैं कि उनका प्राकट्य होता है जन्म तो साधारण जीव का होता है दिव्य जन्म का तात्पर्य है प्रागट्य इसलिए यहाँ पर भी ईश्वर जात इव जन्म लेता हुआ सा दिखाई देता है वे लिखते हैं जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला आदि फिर उनके कर्म भी दिव्य हैं सामान्य जीवों की भांति उनके कर्म किन्हीं संस्कारों का परिणाम नहीं होते जीव तो कर्म करने के लिए बाध्य है और वह कर्म संस्कारों से बंधा हुआ है ईश्वर जब नर नरदेह धारण करते हैं तब उन्हें ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती उन पर कर्म का कोई बंधन नहीं होता गोस्वामी जी अरण्य कांड में भगवान श्री राम का एक सुंदर चित्र खींचते हैं सीता जी का हरण हो चुका है वे सबरी से विद्या पंपा सरोवर पर आते हैं उसमें स्नान कर एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया में श्री लक्ष्मण समेत बैठ जाते हैं फिर वहाँ पर सब देवता और मुनि आते हैं और स्तुति करके अपने अपने धाम को लौट जाते हैं यहाँ पर गोस्वामी जी ने श्री राम के दो चित्र खींचे एक वह जो शंकर जी को दिखाई देता है और दूसरा वह जो देवर्षि नारद देखते हैं शंकर जी की आंखों में प्रभु अत्यंत प्रसन्न वदन बैठे हुए हैं और छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएँ कह रहे हैं बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुजन कथा रसाला पर ठीक उसी क्षण देवर्षि नारद श्री राम को किस प्रकार देखते हैं वो स्वामी जी अगली ही पंक्ति में लिखते हैं देखी नारद, मन नारद ने भगवान को विरहयुक्त देखा और इसके इससे उनके मन में विशेष रूप से सोच हुआ वे सोचने लगे मोर साप करिय अंगीकार सहत राम नाना दुख भरा मेरे हिसाब को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुख उठा रहे हैं अब यह क्या है एक ही समय में एक व्यक्ति श्री राम को प्रसन्न और दूसरा व्यक्ति शोकार्ष्ट देखता है जीव एक ही है एक ही समय में एक साथ ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता वह या तो हँसता हुआ दिखेगा या फिर रोता हुआ यह तो ईश्वर का ही चमत्कार है जो एक को हँसता हुआ दिखे और दूसरे को रोता हुआ यही कर्म की दिव्यता है ईश्वर के कर्मों में उनका अपना संस्कार उनका अपना प्रारब्ध नहीं होता वह तो जीव ही अपने संस्कारों के अनुसार ईश्वर के कर्मों को देखता है इसलिए जीव मोहित होता है और ईश्वर के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्वतः नहीं जान पाता तत्वतः जानने के लिए उसे ईश्वर के जन्म और कर्म को अपनी आँखों से नहीं अपितु ईश्वर की आँखों से देखना होगा ईश्वर मानो बालक बनकर कौशल्या के गर्भ से अवतरित होते हैं पर चुप है रोते नहीं यह विचित्र अवस्था है बालक तो जन्म लेते ही रोता है फिर राम रोते क्यों नहीं माँ को अंत में कहना पड़ा कि जय शिशुलीला बेटा शिशुलीला करो जब शिशु जन्म लेता है तो रोता है तुम तो चुप बने हुए हो रो और तब सुनी सुनिचन सुजाना रोदन होई बालक सुरु हो बालक बने हुए देताओं के स्वामी भगवान ने ठान कर रोना शुरू कर दिया यह ठाना शब्द ही भगवान के कर्म की दिव्यता को सूचित करता है भक्त ने यह देख भगवान को उलहना देना शुरू कर दिया कहने लगा महाराज तुम ब्रह्म से बालक तो बने हो पर तुम्हें अभिनय करना नहीं आता जब बालक का स्वांग भरा है तब उसी के समान आचरण भी करना था जस का छीये तस चाहिए नाचा जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी चाहिए पर तुम हो कि बालक बनकर भी ब्रह्म का बड़प्पन ओढ़े रहते हो भक्त तुम नाहक ही मुझ पर दोषारोपण कर रहे हो भगवान ने प्रतिवाद किया इसको तुम नाहक कहते हो जब बालक का स्वांग भरना तुमने स्वीकार कर ही लिया तब रो क्यों नहीं रहे थे माँ को यह कहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई कि तुम रो यह तो कच्चा अभिनय है तुम अच्छे अभिनेता नहीं हो भक्त तुमने विचार कर यह बात नहीं कही मैंने न रोकर कोई बड़प्पन थोड़े ही दिखाया है मैंने तो उसके द्वारा अपने स्वरूप को ही प्रकट किया है देखो मुझमें अपनी कोई कामना तो है नहीं और जिसमें अपनी कामना नहीं होती वह कोई क्रिया भी नहीं कर सकता यह जो मैं बालक बना हूँ सो अपनी इच्छा से नहीं मैंने तो मनु की इच्छा को स्वीकार किया है और उनकी कामना की पूर्ति हेतु उनके यहाँ बालक बनकर आया हूँ माँ ने शत्रुपा के रूप में चाहा था कि मैं उनका पुत्र बनकर उनकी सेवा लूँ सो उनके गर्भ से बालक बनकर आ गया फिर मैं देखने लगा कि माँ की और क्या कामना है इसीलिए चुप पड़ा रहा जब माँ ने रोने के लिए कहा तो रोने लगा